और भारत देश और विदेश की भाषा आधार में है यह मौलिक रूप से राजनीति कूटनीति हिंसा प्रतिहिंसा व मनस्य इस सब को तो परिलक्षित करती है धर्म को नहीं ध्यान को नहीं समाधि को नहीं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 अलग अलग परंपराएं अलग अलग धारणाएं जीवन की इनकी सीमाएं कितने धर्म है पृथ्वी पर 300 और कितने देश हैं और कितनी भाषाएं कोई 3000 सीमाओं को सोचने बैठोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे जो सोचते हैं कि संस्कृति ही देववाणी है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 जब अंग्रेज पहली दफा चीन गए तो वो बड़े हैरान हुए चीनियों को देख के उन्हें भरोसा ही ना आया कि ये भी आदमी हैं। पहले यात्रियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि चीनियों को देख के हमें पहली दफा हैरानी हुई कि इनको आदमी कहें या कुछ और नाम दें? नाक चपटी मुंह की हड्डियां उभरी हुई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 अंग्रेज यात्रियों ने अपने संस्मरण में लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जब बच्चे का नाम रखते हैं तो सारे घर की चम्मचें बर्तन इत्यादि उठा के जोर से ऊपर फेंकते फिर वो सब गिरती हैं छिंग छुंग छंग छिंग आवाज होती उस आवाज में से ये लोग नाम निकालते नहीं तो ऐसी ऐसी नाम निकालेंगे कैसे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 परमात्मा तो कोट टांगेगा कोई ना कोई खूंटी पे टांगेगा तेरी खूंटी पे टांग रहा तू क्यों भाग रहा टंग जाने द कोट ये धन भाग है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा भाग कई तरह से अर्जुन ने निकलना चाहा कि मैं चलना जाऊं जंगल क्या करूंगा इस राज्य को लेकर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 महावीर एक ढंग के फूल हैं, बुद्ध और ढंग के फूल है परशुराम और ढंग के फूल हैं, है, राम और ढंग के फूल हैं, कृष्ण और ढंग के फूल इस परमात्मा की बगिया में बहुत फूल हैं, और इसलिए प्यारा है ये जगत सतरंगा है इंद्रधनुषी है अब तक तुम्हारी जो दृष्टियां हैं एक तारे जैसी हैं बस बैठे एक तारा बाजार और भी बातें हैं जिनमें बहुत सितार बहुत तार होते और भी वीणाए हैं तारा ही सब कुछ नहीं है लेकिन अब तक के धर्म एकतारे थे एकांगी एक थे एक आयामी थे मैं तुम्हें जो धर्म की दृष्टि दे रहा हूं बहुआयामी श्रवण ये छोटी बातें छोड़ो कौन आगे कौन पीछे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 और अगर इस अर्थ में ना कर सको कि तुम देसी और दूसरे जो आए हैं कोई इंग्लैंड से कोई जर्मनी से कोई इटली से कोई हॉलैंड्स कोई जापान से वो विदेशी हैं तो फिर तुम गलत भाषा का उपयोग कर रहे हो फिर कोई विदेशी नहीं फिर सब हम सब एक पृथ्वी के वासी लत गए दिन देशों के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 यहां पत्रकार आते हैं खासकर भारतीय पत्रकार उनका पहला सवाल यही कि यहां इतने विदेशी क्यों है देशी नहीं क्यों नहीं लेकिन जर्मन नहीं पूछता कि यहां इतने इटालियन क्यों है इटालियन नहीं पूछता कि यहां इतने डच क्यों है डच नहीं पूछता कि यहां इतने जापानी क्यों हैं?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 ये पाकिस्तान में हो सकता है ये ईरान में हो सकता है ये कहीं भी हो सकता है ये बिल्कुल संयोगिक है इसका यहां होना या वहां होना मेरी देश ना सार्वलौकिक सार्व है सार्वभौम है लेकिन हमें हर चीज में ये उपद्रव सिखाया गया है।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 विज्ञान ने 300 वर्षों में पश्चिम को तथ्यवादी होना सिखाया है, है नहीं आकाश की बातें नहीं पृथ्वी की बात है और इन तथ्य को जानने की प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम हुआ है वह यह कि पश्चिम को यह दिखाई पड़ने लगा कि हमारे भीतर कुछ कमी है ये तथ्य बोध में आने लगा हम इसे बाइबल से ढांक ना सकेंगे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 नानक ने कहा अंधा अंधा ठे लिया अंधे अंधों को धक्का दे रहे अंधे अंधों को चला रहे दोनों को कुंथ दोनों कुएं में गिरेंगे मगर कुएं में भी गिर जाएं, तो भी वो कहेंगे कि मानसरोवर आ गए कुएं में भी गिर जाएं, डुबकी भी खाएं, तो भी कहेंगे कि कैसा आनंद आ रहा है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 गुरु भी बना नहीं सकते क्योंकि गुरु तो मैं पहले 20 साल पहले किसी को बना चुका हूं तो फिर यहां आने का सवाल क्या है इस देश में हरेक का गुरु है और हरेक ने मंत्र लिया हुआ है और कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है तुम्हारे मंत्रों से तुम्हारे गुरुओं से मगर यह कहने के लिए भी छाती चाहिए बड़ी छाती चाहिए कि मुझे कुछ उपलब्ध नहीं हुआ